परमपिता परमात्मा का स्मरण अविनाशी विनाशरित परमात्मा सज्जनों आर्यभिविनय के प्रथम प्रकाश का सत्रहवा मंत्र परमात्मा को इस मंत्र में अदिति शब्द से कहा गया और साथ में उसके कई विशेषण बताए गए मंत्र है अदिति द्यऊ अदिति रंतरिक्षम अदितिर्माता माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंच जना अदितिर्जातम अदितिर्जनितम अदिति का मतलब होता है जिसका विनाश नहीं होता जिसके खंडन नहीं होते खंड खंड नहीं होते दो अवखंडने अवखंडन का मतलब टुकड़े होना इसके टुकड़े होते हैं वो नष्ट होने वाला होता है जिसका विभाजन होता है जिसके और छोटे भाग हो सकते हैं वो विनाश होने वाला होता है और संसार में विनाश होना यही कहलाता है जो चीजें नष्ट होती हैं, उसका मतलब होता है Intent? उनका खंडन हो जाता है अवखंडन होता है विखंडन हो जाता है विखंडन ही विनाश है मूल तत्व तो चूंकि नष्ट नहीं होता मूल पदार्थ प्रकृति वो तो अविनाशी है नित्य है मूल तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता अभाव नहीं होता तो जिसका अवखंडन होता है विखंडन होता है वो विनाशी होता है तो परमात्मा को कहा अदिति परमात्मा अदिति है उसका विनाश नहीं होता विखंडन नहीं होता और ये शब्द पहली पंक्ति में भी तीन बार आया और दूसरी पंक्ति में भी तीन बार आया तो वो अदिति वो परमात्मा कैसा है तो कहा अदिति ही द्यऊ वो परमात्मा देउ है अर्थात स्वयं प्रकाश स्वरूप है द्व्युतिवान है ज्ञान रूप प्रकाश से युक्त है सदैव वर्तमान रहता है सदैव प्रादुर्भूत रहता है सक्रिय रहता है सत्ता की दृष्टि से तो ईश्वर जीव प्रकृति तीनों विद्यमान रहते हैं लेकिन सक्रियता निष्क्रियता की दृष्टि से परमात्मा सदा सक्रिय रहता है मूल प्रकृति भी प्रलयावस्था में सुप्त तो हो जाती है जीवात्माएं भी प्रलयावस्था में सुषुप्ति तो या तो मूर्छित अवस्था में रहती है निष्क्रिय रहती है प्रादुर्भूत नहीं रहती है उनको बोध आदि नहीं होता है मुक्तात्माओं को छोड़ तो कहा अदिति ही परमात्मा सदैव स्वप्रकाश स्वरूप है अन्य का प्रकाश नहीं उसका अपना है अपना ज्ञान है आगे कहा अदिति ही अंतरिक्षम और ये अदिति अविनाशी परमात्मा ही हमारा आधार है अंतरिक्ष की तरह जैसे हम सब अंतरिक्ष में रह रहे हैं पृथ्वी द्विलोक प्रकाशमान लोक ये सब कहाँ स्थिर है तो अंतरिक्ष में स्थित है वो आधार है तो परमात्मा अंतरिक्ष है आधार है और वो कैसा है अतिथि है विनाश रहित है वो प्रकाश स्वरूप है विनाश रहित है यानी सदा नित्य रहने वाला है वो हमारा आधार है वो विनाश रहित है विनाश रहित परमात्मा हमारा आधार है अदितेर माता और वही विनाश रहित परमात्मा अपरिनामी परमात्मा हमारी माता है माता के दो अर्थ मी ने किए एक तो आप प्राप्त मोक्ष जीवों को अविनेश्वर विनाश रहित सुख देने वाले हो और अत्यंत मान करने वाले हो माता के दो अर्थ होते हैं एक तो मान करने वाले हैं उचित मापन करते हैं कौन कैसा है और जिसको हम सम्मान कहते हैं आदर कहते हैं परमात्मा आदर देने वाला है मुक्तात्माओं को विशेष आदर देता है और अन्य सब जीवों को भी आदर देता है मान पूर्वक रखता है जैसे कोई माँ छोटे बच्चे को बड़े आदर से बोलती है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको विशेष मान रखते हुए बोलती है व्यवहार करती है ऐसे परमात्मा हमारी माता है हमारे को विशेष सुख देने वाली है और हमारे को सम्मान देने वाली है परमात्मा इतना बड़ा होते हुए भी हमें दुत्कारता नहीं है हमारी अवहेलना नहीं करता है हमारे को दीनहीन की तरह से नहीं देखता है परमात्मा हमें सदा मान देता है तो अधेर माता प्रकाश स पिता वही सब वही वह अदिति ही हमारा पिता भी है हमारा रक्षक है पालक है अविनाशी सदा से पालक है सदा पालक रहने वाला है इन सब शब्दों के साथ में अदिति जुड़ जाएगा वो अदिति रूप परमात्मा हमारा पिता है हमारा पिता कैसा है जो अतिथि है तो अविनाश्वर है सदा रहने वाला है और फिर आगे कहा सपुत्र वही अदिति परमात्मा हमारा पुत्र भी है एक विचित्र संबोधन है परमात्मा के साथ एक विचित्र संबंध है हम परमात्मा से जितने संबंध बनाते हैं वो बड़े होते हैं या तो बराबर के भी होते हैं मित्र के रूप में हम उसको बराबर का भी देखते हैं और माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश इस रूप में हम उनको अपने से बड़ा देखते हैं बड़ा समझते हैं और ये शब्द है सपुत्र वह पुत्र भी है लेकिन पुत्र का यह मतलब नहीं कि वह छोटा होता है पुत्र को महर्षि ने क्या अर्थ लिया जैसा शब्द का अर्थ है उसके अनुसार सपुत्र सो ईश्वर आप मुमुक्षु धर्मात्मा विद्वानों को नरकादि दुखों से पवित्र और त्राण करने वाले हो जो नरक से त्राण करता है रक्षा करता है पवित्र करता है उसे पुत्र कहते हैं लोक में भी प्रचलित है पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं कहते हैं पुम नाम के नरक से जो तर देता है तार देता है पार कर देता है उसे पुत्र कहते हैं अपने पिता को अपनी माता को तारने वाला पुत्र होता है ये जो लोक में मिथ्या रूप में भी प्रचलन हो गया है कि पुत्र ही मुखाग्नि देगा दाह अंतिम संस्कार करेगा तो ही उद्धार होगा एक प्रतीक है पुत्र माता पिता का उद्धार करता है उनका त्राण करता है इसलिए उसको पुत्र कहते हैं पुत्र का धर्म भी है इसी तरह गलत ढंग से पिंडदान आदि भी करते हैं उसमें भी माता पिता को यदि पुत्र नहीं हुआ तो हमारा हम कैसे तरेंगे ये विपरीत ढंग से भी बात प्रचलन में है इसलिए पुत्र तो होना ही चाहिए बहुत बड़ी व्यापक मान्यता समाज में फैली हुई है जिसके जो अपुत्र है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती वो नरक से नहीं तर सकता तो पुत्र तो होना ही चाहिए वो तो पुत्र में भी पुम पुत्र के लिए लोग ज्यादा जोर दे देते हैं तो सामान्य रूप से पुत्र और पुत्री दोनों ही पुत्र कहलाते हैं पुत्र और पुत्री शब्दों का समाज करेंगे तो पुत्र ही शब्द निकल के आएगा दोनों तो उसमें पुत्री का भी ग्रहण है पुत्र का भी ग्रहण है जो संतान है वो माता पिता को तारने वाली होती है उस अर्थ में परमात्मा भी पुत्र, पुत्र है किसका पुत्र है हम जीवात्माओं का पुत्र है मैं सी क्या लिखते हैं सो ईश्वर आप मुमुक्षु धर्मात्मा विद्वानों को सब किसी को नहीं तारता है जो मुमुक्षु होते हैं मुक्ति की इच्छा रखते हैं उसकी तरफ प्रयत्न करते हैं धर्मात्मा विद्वान होते हैं उनको नरकादि दुखों से पवित्र करने वाला है और त्राण रक्षण करने वाला है दो तरह की बातें एक पवित्र करना और एक त्राण करना ऐसे दोनों का अर्थ रक्षा करना त्राण करना रक्षा करना है तो एक तो होता है कि वो दुख आया नहीं है और उससे हमारी रक्षा करती हमें उस दुख में पढ़ने ही नहीं दिया जो ऐसे व्यक्ति होंगे वो उस दुख में नहीं जाएंगे परमात्मा उनकी रक्षा करेगा और दूसरा है इन दुखों से पवित्र करने वाला है तो पवित्र का मतलब ऐसे ले सकते हैं कि हमें वो दुख आ गए हैं और अब हम धर्मात्मा आदि बन गए हैं विद्वान बन गए हैं मुमुक्षु बन गए तो परमात्मा हमारे से उन दुखों को हटा देता है वो दुख हमारे पास में है तो हम जैसे अपवित्र हो गए जो अनिच्छित चीज हमारे पास में आ जाती है वही तो मलिनता होती है वही तो दो, जो दोष है वो सारे मलिन है जो हमारे लिए इच्छुक नहीं है तो जो दुख आया है वो भी एक तरह का मल है और उसका हटना वो पवित्र करना है परमात्मा हमारे उस दुख को हटा देता है वो परमात्मा हमारे को पवित्र कर देता है दुख से तो इसलिए परमात्मा पुत्र है सपुत्र है सपिता सपुत्र है तो अतिथिर देव अतिथिर अंतरिक्षम अदिति माता स पिता सपुत्र आगे कहा विश्वे देवा अदिति ही ये जो सब दिव्य गुण हैं विश्वे देवा सारे जो देव लोग हैं दिव्य गुण तो वो भी आप अविनाशी परमात्मा आप ही हैं ये जितने भी देव हैं जिस भी रूप में वो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए हितकारी हो रहे हैं वो एक तरह से आप ही हो आप ही का स्वरूप है वो आपके ही कारण से वो ये सब कर पा रहे हैं परमात्मा की ही विभिन्न शक्तियां भिन्न भिन्न रूपों में हमारे लिए कार्य कर रही हैं। उसमें परमात्मा प्रकृति का सहयोग लेता है प्रकृति को इस रूप में परिणत करता है तो वो हमारे लिए हितकर होते हैं प्रकृति के अपने गुण धर्म है अपनी जगह पर लेकिन परमात्मा का प्रेरण वहां पर अलग अलग रूपों में हमारे लिए उपलब्ध है तो ये जितनी दिव्य चीजें हैं वो भी आप ही आपका ही सामर्थ्य है उससे ये सब चल रहा है तो विश्व देवा अदिति परमात्मा ही इन सब देवों के रूप में हमारे सामने है पंच जना पांच जन पांच का समूह वो भी एक परमात्मा आप ही है तो पंचजन से महर्षि ने यहां पांच प्राणों का ग्रहण किया है जो जगत के जीवन का हेतु है जिससे जगत चल रहा है हमारे शरीर में भी पांच प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान ये पांच प्राण माने जाते हैं हमारा ये जगत ये क्रियाशील जगत और बाकी सब जिस शक्ति से ये चल रहा है उसको तो महर्षि लिखते हैं पांच प्राण जो जगत के हेतु वे भी आपके रचे हैं इन पांच प्राणों को भी आपने ही रचा है पंचजनों को आपने रचा है बनाया है और आपके नाम भी हैं, और ये सब आपके नाम भी हैं, क्योंकि परमात्मा इन सब कर्मों को करता है परमात्मा के रचे हुए जो पांच प्राण हैं, वो हमारी जिस तरह से रक्षा करते हैं उन सब कार्यों को परमात्मा भी करता है इसलिए पांच प्राणों के नाम परमात्मा के वाचक भी देखा आपके नाम भी हैं तो पंच जना आदित्य जातम आदित्य ये जो जितना उत्पन्न हुआ है ये सारा का सारा जातम अदिति वही एक परमात्मा मैं वैसे लिखते हैं वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा प्रादुर्भूत है जातम अदिति वास्तव में उत्पन्न उत्पन्न अर्थात प्रादुर्भूत विद्यमान प्रकट प्रकाशित तो केवल आप ही हो ये परमात्मा ही सदा प्रकाशित रहता है बाकी सब जने प्रकाशित नहीं रहते हैं। तो क्या लिखते हैं कि वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा प्रादुर्भूत हैं आप सदा विद्यमान हैं आप ही अकेले हैं जो सदा विद्यमान है और बाकी क्या है तो लिखते हैं और सब कभी प्रादुर्भूत कभी अप्रादुर्भूत भी हो जाते हैं अप्रादुर्भूत तो केवल एक परमात्मा है और बाकी कभी प्रादुर्भूत तो होते हैं कभी अप्रादुर्भूत तो है। हो जाते हैं कभी प्रकट हो जाते हैं कभी अप्रकट हो जाते हैं या प्रादुर्भूत तो का मतलब यह नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं रहता है अस्तित्व तो ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का रहता है लेकिन परमात्मा हमेशा प्रादुर्भूत रहता है जातम क्रिया रहता है उसका कार्य हमेशा चलता रहता है प्रलय अवस्था में भी उसका कार्य चलता रहता है वो तो कभी निष्क्रिय नहीं होता सदा ही अन्यों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है और बाकी कभी प्रादुर्भूत होते हैं कभी अप्रादुर्भूत होते हैं या फिर ध्यान रखना है प्रादुर्भूत का मतलब ये नहीं कि कभी उत्पन्न हो जाते हैं और कभी समाप्त हो जाते हैं ऐसे बुलबुला पानी का तो वो महर्षि के सिद्धांत के विपरीत जाएगा उन्होंने सब जगह स्पष्ट लिखा हुआ है ये तीन चीजें अना दी है जीव और प्रकृति भी नित्य है ये हमेशा ध्यान रखना है उसको ध्यान में रखते हुए इस पंक्ति का अर्थ लगाना है कभी प्रादुर्भूत होते हैं कभी अप्रादुर्भूत होते हैं।, हैं तो सही वो विद्यमान तो है लेकिन विद्यमान होते हुए कभी प्रादुर्भूत होते हैं और कभी अप्रादुर्भूत होते हैं अस्तित्व से मना नहीं किया जा रहा है तो जीव जब जन्म लेते हैं ये इनकी प्रादुर्भूत अवस्था है प्रकट प्रकाशित अवस्था है क्रियाशील होते हैं जानते हैं भोगते हैं प्रयत्न करते हैं उन्नति करते हैं ये प्रादुर्भूत अवस्था है जीवों की और जब शरीर नहीं होता है उस काल में जीव की अप्रादुर्भूत अवस्था है प्रलयावस्था में जीवों की अप्रादुर्भूत अवस्था है मुक्तात्माओं को छोड़ के जिस समय प्रलय रहती है उस समय मुक्त मुक्तात्माए तो प्रादुर्भूत ही अपने आप में प्रकाशित हैं ज्ञान से संपन्न हैं आनंद से संपन्न हैं इस रूप में देखें तो लेकिन मृत्यु के बाद और अगले जन्म से पहले बीच में और प्रलय अवस्था में आत्मा अप्रादुर्भूत है वो कभी प्रादुर्भूत होती है कभी अप्रादुर्भूत होती है इसी तरह से मूल प्रकृति भी कभी प्रादुर्भूत होती है कभी अप्रादुर्भूत होती है जब सृष्टि का रचना काल होता है कार्य जगत चलता है विकार अवस्था में रहती है तो ये प्रादुर्भूत अवस्था है और जब प्रलय अवस्था होती है तब उसकी अप्रादुर्भूत अवस्था है इसी को दूसरे शब्दों में दर्शन आदि में कहा वो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है और महतत्व और आगे जो निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसकी व्यक्त अवस्था है तो जो अर्थ व्यक्त का है वही अर्थ प्रादुर्भूत का है जो अव्यक्त का है वही अप्रादुर्भूत का है तो अन्य वस्तुएं प्रादुर्भूत और अप्रादुर्भूत होती है आप ही अकेले ऐसे हो परमात्मा अविनाशी परमात्मा कि आप सदा प्रादुर्भूत रहते हो कभी सोते नहीं, नहीं हो कभी मूर्छित नहीं होते हो सदा आप सक्रिय रहते हो तो इसलिए कहा जातम अदिति वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा प्रादुर्भूत है और सब कभी प्रादुर्भूत कभी अप्रादुर्भूत भी हो जाते हैं आगे कहा अदितर जनित्वम, अदितर जातम अदितर जनित्वम। तो वही परमात्मा अविनाशी स्वरूप ईश्वर आप जगत के जन्म के हेतु हैं, जनित्व हैं, जगत के जन्म के हेतु मूल कारण आप है आप सब जगत के जन्म का हेतु हैं और कोई नहीं ये परमात्मा के वैशिष्ट को बताने के लिए है परमात्मा के जन्म का मूल परमात्मा इस समस्त संसार की उत्पत्ति का मूल कारण है अब यूं तो प्रकृति भी कारण है यूं तो जीव भी कारण है जीवों के कर्म भी कारण है बहुत सारी चीजें कारण कही का जा सकती है देश को कारण मान सकते हैं काल को मान सकते हैं ये सब चीजें हैं लेकिन इन सब सब जगत के जन्म का हेतु आप है और कोई नहीं है निषेध कर रहे हैं महर्षि उसका यह मतलब नहीं है कि वो कोई है ही नहीं मूल जो कारण है वो परमात्मा अकेला है बाकी सब तो ये सहयोगी और बाद के कारण है जिसको महर्षि दयानंद ने हर समाज के प्रथम नियम में लिखा सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है वो प्रारंभ परमार्थ है तो इन सब गुणों वाला परमात्मा अदिति है अदिति है अदिति है, है अविनाशी है सदा रहने वाला है ऐसे उस परमात्मा के प्रति हम पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं जब हम संसार की कुछ वर्षों कुछ दशकों तक रहने वाली वस्तुओं कुछ शताब्दियों तक रहने वाली वस्तुओं के प्रति भी आश्वस्त हो जाते हैं एक बार घर बना लिया तो लगता है कि बस अब जीवन कट जाएगा इसी में घर दशकों तक चलता है इन थोड़े थोड़े समय तक रहने वाली चीजों के प्रति भी हम इतने आश्वस्त हो जाते हैं हमेशा के लिए आश्वस्त होते हैं और जो वास्तव में हमेशा के लिए रहता है सदा हमारा सहायक रहता है उसके प्रति किस तरह का भाव हो सकता है कितनी निश्चिंतता हो सकती है वो इस मंत्र के अंदर बताया गया और परमात्मा के बहुत सारे विशेषण बहुत सारे कार्य इसके अंतर्गत बताए गए परमात्मा की स्तुति की गई और इसलिए महर्षि दयानंद ने यह जो संबोधन दिया है पर दिया है त्रैकाल्याेश्वर त्रैकाल्या अबाधेश्वर तीनों कालों में जिसका कभी बाध नहीं होता है भूत भविष्य वर्तमान कहीं जिसका बाध नहीं होता है अर्थात जो अदिति है जो नित्य है इस रूप में परमात्मा को देखना है इस मंत्र के माध्यम से इसलिए संबोधन भी यही परमात्मा को किया गया मंत्र का भाव रखते हुए तीन बार ओप का उच्चारण